मंत्र पाठ करेंगे ओम सह नागवतो सह नौन सह वीर कवा ते जविनावधीतमस्तो मा विषा वैई शा सूत्र चल राहत योगदर्शन पाडेंगे तायर दर्शन दृग्दर्शनशक्तो दृग्दर्शनशक्तो अनादि अनादि अर्थकृ अर्थकृत संयोग संयोग हे कारण कारण उन दोनोका तो उन शक्ति और हो दर्शन शक्ति हो। दृक्शक्ति जीवात्मा दर्शन शक्ति बुद्धि उसको भोग कराने वाला साधन जगत के पदार्थों का भोग कराने वाला साधन बुद्धि उसका नाम है दर्शन शक्ति जैसे कि अस्मिता क्लेश में बताया था तो दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का संयोगक जो संयोग है वो अनादि ही, वो प्रवाह से अनादि है और वो कब से है जब से हम मुक्ति से लौटकर आए थे पहला जन्म हुआ मुक्ति से लौटकर तब से बुद्धि का और आत्मा का संयोग हो, हो गया तो क्यों हुआ अर्थ कृथा कोई प्रयोजन है उसका किसी प्रयोजन के लिए वो संयोग हो हुआ आत्मा और बुद्धि का तो यहां दर्शन शक्ति एक उपलक्षण मात्र है उदाहरण मात्र है सभी चीजों का प्रतिनिधि है ये मतलब शरीर मन इंद्रिया बुद्धि आदि इन सब के साथ जो आत्मा का संयोग हुआ यहां केवल बुद्धि नहीं लेंगे और सब चीजें भी लेंगे वो उदाहरण मात्र है तो बुद्धि शरीर मन इंद्रिया आदि इन सब के साथ जो जीवात्मा का संयोग हुआ वो किसी अर्थ से है प्रयोजन से है वो प्रयोजन है भोग और अपवर्ग अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले और आगे मोक्ष मोक्षाप्ती करले प्रयोजन चेश्वर बुद्धी आदी शरीर आदी साधनो केर आदी बुद्धि आदी साधनों के साथ बस ये जो जोड द्या संयोग युख का कारण जब तक युड राहगे तब तक दुःख आता रेगा तो कहते है हे हेतु अर्थात दुःख कारण यही दुख का कारण तो जब तक यह कारण बना रहेगा तब तक दुख चलता रहेगा क्योंकि पिछले हमारे कर्म ऐसे हैं उनका फल भोगना है तो वो फल भोगने के लिए आना ही पड़ेगा संसार में और यह संयोग तब तक बना रहेगा जब तक कि हम इससे छूटने का प्रयास नहीं करेंगे तो संयोग का यह प्रयोजन है कि पिछले कर्मों का फल भोग लें और आगे नए नए अच्छे कर्म कर लें जिससे कि मोक्ष हो जाए जब तक मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तब तक यह संयोग बना रहेगा किसी प्रयोजन से यह संयोग हुआ है और जब तक यह संयोग रहेगा तब तक यह दुख का कारण दुख भी रहेगा जब यह आत्मा और शरीर का संयोग हटेगा बुद्धि शरीर आदि संसाधनों का हट जाएगा बस फिर दुख बंद हो जाएगा तो ये संयोग दुख का कारण है ये सूत्र में बताया तथा चोक्तम तत् संयोग हेतुत् हे विवर्जनात विवर्जनात्यको अत्यंतिको, अत्यंतिको। दुःख प्रतिकारः दुःख प्रती प्रतिकार शब्द मे रस्व भी होता है दीर्घ भी होता है या दीर्घ दीर्घ बोल प्रतीकार ठीक है कहते हैं तत्सयोग हेतु विवर्जनार्थ इन दोनों का जो संयोग हुआ दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति आत्मा और सारे शरीर आदि बुद्धि आदि साधन इन दोनों के संयोग का हेतु मतलब कारण संयोग का कारण विवर्जनार्थ हटा देने से उसका वर्जन कर देने से दूर, दूर कर देने से कारण को हटा देने से क्या होगा याद अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकार तो ये दुख का जो है प्रतिकार विनाश दुख का विनाश हो जाएगा आत्यंतिको अत्यंत रूप से पूरी तरह से पूरी तरह से दुख का नाश हो जाएगा कब होगा जब इसके हेतु को हटाएंगे दुख का कारण संयोग और संयोग का भी एक और कारण जब तक वो कारण नहीं हटेगा तब तक संयोग नहीं हटेगा जब तक संयोग नहीं हटेगा तब तक दुख नहीं हटेगा तो अब तीन बातें हो गई एक होगी दुख एक दुख का कारण संयोग और, और एक संयोग का कारण तो अंतिम कारण तो वो है वो है अविद्या अविद्या के कारण संयोग हुआ और संयोग के कारण दुख भोगना पड़ता है इसलिए अविद्या को हटाओ ये आत्मा और शरीर का संयोग खत्म हो जाएगा संयोग खत्म हो गया तो दुख खत्म हो जाएगा पूरी तरह से दुख छूट जाएगा ये इस वाक्य में बताया ठीक है पंक्ति स्पष्ट है तो कहते हैं आगे पढ़िए कस्मात।, कस्मात दुख हेतु दुख, दुख हेतु परिहार्य प्रतिकार प्रतिकार दर्शनात्म दर्शनात। दर्शनात। तो कहते हैं ऐसा कैसे होगा दुख का विनाश पूरी तरह से कैसे हो जाएगा एक दृष्टांत से समझाते हैं लौकिक दृष्टांत से कि दुख के हेतु का जो कि हटाने योग्य है परिहार कहते हैं हटाना निवारण करना परिहार्य हटाने योग्य जो हटाने योग्य है कौन दुख का हेतु दुख का कारण संसार में हम देखते हैं जो दुख का कारण है वो हटाने योग्य है और उस कारण को हटा देने से प्रतिकार दर्शनाथ उस कारण को हटाया जाना देखा जाता है मतलब हम देखते हैं संसार में कि जो जो, जो दुख के कारण बुद्धिमान लोग उन कारणों को हटा देते हैं ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं जब वो दुख के कारणों को हटा देते हैं तो दुख से बच जाते जीवित रहते हुए भी, भी ऐसा बहुत जगह करना पड़ता है कैसे आगे उदाहरण देंगे तद्यथा तद्यथा पाद तलस्य कंटकस्य कंटकस्य व्यवहितेन कंटकृन व्यवहित जो व्यक्ति इस बात को जानता है पाद तलस भेद्यता पाव की जो तली है वो नरम है सॉफ्ट उसमें छिद्र हो सकता है, उसमें का घुस सकता है कील घुस सकता है वो इस तरह तर पत्थर की जरा सॉलिड नहीं है नाही काटा नाही घुसे पत्थर नाही घुसे व नम है पाबी उस काल सब घुस सकता है जिसकोलूम दूसरी बा कंटकस से और ये भी पता है कि कांटा जो है वो घुस जाएगा वो तीखा है अगर कांटे पे पांव रखा तो कांटा पांव में घुस जाएगा ये दोनों बातें मालूम है कांटे का भी और पांव का भी अब वो सोचता है कि ये कांटा पांव में ना घुसे और मुझे दुख ना हो कष्ट ना हो इस दुख से बचने का क्या कारण क्या उपाय करें तो वो उपाय दो जानता है एक तो जानता है परिहार मने उपाय कंटकस पाद अनधिष्ठानम एक उपाय तो यह है कि कांटे पर पांव रखो मत बचकर चलो जहां सड़क पर कांटे हो, उससे बचकर चलो पांव रखो ही मत अनधिष्ठान रखना ही नहीं अथवा दूसरा पाद त्राण व्यवहितेन व अधिष्ठान अथवा पांव में मजबूत जूता लगाओ हु? अच्छा मजबूत जूता पहनो फिर भले कांटे पर पांव रखो फिर कोई समस्या नहीं फिर कांटा नहीं घुस पाएगा पांव में क्योंकि जूता उसको रोक लेगा तो वो इसका समाधान भी जानता है ये दो तरह का समाधान अभी कहते हैं एक त्रय यो वेद लोके, लोके सती तत्र तत्र तत्र आरभ मणो आरभ भेदजुखम दुखम न यो जो व्यक्ति एत लोके वेद संसार में लोके संसार में एकत्र वेद इन तीन चीजों को जानता है पाओ में छिद्र हो सकता है कांटा छेद कर सकता है और जूते से उसको बचाया जा सकता है ये तीन बातों को जो जानता है वो व्यक्ति स वह तत्र इस प्रकरण में ऐसी घटना में प्रतीक आरम ये दो उपाय थे, प्रतिकार के, दुख के विनाश के, ये दो करता हुआ भेदजम दुखम न आपनती पाव में काटा घुसने जो दुख होता है, उसको प्राप्त नहीं होगा वो बच जाएगा, या तो काटे पर पाव रखो मत या जूता पहन के रखो तर वांटे से जो होण्या दुःख हैसे बच जायगा तो हम देखते लोक जूते पहनकर चलते चप्पल पहिन चलते जूता पहन के चलते दौड़ लगाते हैं सड़क पर पत्थर वाली सड़क होती है नंगे पांव चलेंगे तो कष्ट होगा जूता पहन के चलते हैं कुछ नहीं होता तो हम देखते हैं लोग उसका समाधान करते हैं दुख का समाधान करते हैं उसके कारण को हटाते हैं तो जैसे ये लौकिक उदाहरण है छोटे छोटे उपाय करके दुख को थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाता है ऐसे ही जो रोज रोज का दुख है हमेशा का दुख है उसका भी कारण है उसको भी हटाओ तो दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए उस दृष्टांत के अनुसार आगे हमको आचरण करना है तो कहते हैं कस्मा कस्मा तृत्वोपलब्धी समर्थ्या इति वो दुख से कैसे बच गया? जूता पहनने वाला इसलिए बच गया कि उसको तीनों चीजों का ज्ञान है उपलब्धी ज्ञान तितत्व तीन चिजो का उपलब्धी ज्ञान सामर्थ्यात् उसके पास तीनों चीजों की जान का सामर्थ्य है इस सामर्थ्य से वो बच गया पांव में कांटा नहीं घुसना दिया और वह दुख से बच गया इस तरह से वो बच जाता है तो कहते हैं अत्रापिप्यपक रजस तप्यम्यम एक और बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं बहुत अच्छी समझने की ध्यान देने की बात है कहते हैं इस घटना में भी जब कांटा पांव में घुसता है और दर्द होता है दुख होता है जलन सी होती है थोड़ी सी चरमराट सी होती है तो उस समय होता क्या है उसकी घटना का स्थिति बता रहे हैं वास्तविकता क्या होती है वहां तो वहां यह होता है अत्रापि पापकस्य रजसा जो दुख देने वाला वो रजोगुण है बताया था ना सुख सत्यगुण सुख देता है रजोगुण दुख देता है का पाुसने जो हमे दुःख होता व दुःख देता रजोगुण वभाव छोडता और क्या करता वत्व सत्व को दबाव को तपाता फायरिंग सत्वगुण के ऊपर करता है। उसके प्रभाव को रोकता अटॅक करता है ठीक है? फिर क्या होता है? कस्मात कस्मा तपिक क्रियायाप कैसे वो सत्व को तपाता है रजोगुण क्योंकि ये सिद्धांत है जो यहाँ तपन क्रिया है जो कष्ट देने वाली क्रिया है क्रिया तो कर्म में होती है और कर्म है यहाँ सत्व जैसे उदाहरण के लिए आप जैसे रसोई में चावल बनाते चावल पकाते तो जो पकना क्रिया है, वो किस में होती है? चावल चवलया कर्म है अग्नि तो साधन है करण हैर अग्निसे पका रे किसको पका रे चवल कोवितीय विभक्ती मे कर्मकारक बनेग अग्निना ओदनम पचती पचती क्रिया हैदनम कर्म है अग्निना करण है तृतीय पाचक पचति वो करता है पाचक अग्निना न पचति. तो पचन क्रिया का जो कर्म है वो है ओदनम चावल ऐसे ही यहां रजोगुण अग्नि के समान समझ लीजिए और वो जो तपिक क्रिया करता है तपाता है दुख देता है उस दुख देने का जो कर्म कारक है वो है सत्वगुण वो सत्वगुण पर अटैक करता है जैसे अग्नि चावल पर अटैक करती है चावल को पकाती है ये सत्व को तपाता है इसलिए तो क्रिया कर्म में स्थित होती है इसी नियम से रजोगुण सत्वगुण को तपाता है उसके प्रभाव को हीन बनाता है घटा देता है पहले जब कांटा नहीं चुभा था तब जीवात्मा पर सत्वगुण का प्रभाव था रजोगुण हटा हुआ था सत्वगुण जागृत था और उसके प्रभाव से जीवात्मा सुख का अनुभव कर रहा था ठीक ठाक नॉर्मल जब रजोगुण जागा कांटा चुगने से तो उसने सत्वगुण पे हमला किया और जो सत्वगुण सुख दे रहा था उसको दबा दिया फिर क्या हुआ सत्वे कर्मणी सत्वे कर्मणी तपिक्रिया तपिक्रिया न अपरिणामिनी न अपरिणामी निष्क्रिय निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ क्योंकि तपिक्रिया कर्म में स्थित है कर्म है यहां सत्वगुण तो सत्वगुण को तपाया रजोगुण ने इसलिए कहते हैं सत्वे कर्मणी तपिक क्रिया भवती जो तपन क्रिया है वो सत्वरूपी कर्म में होती है जैसे पकना रूपी क्रिया चावल में होती है ऐसे ही यहां सत्व में तपिक होती है दुख की क्रिया जो होती है वो उसमें होती है न अपरिणामिनी जो अपरिणामी जीवात्मा है उसमें नहीं होती उसमें कांटा घुसी नहीं सकता उसमें घुसी नहीं सकता वो तो पाव में ही पाव मे घुस व शतुगु उस पर हमला करेगा और उसके प्रभाव को ब्रेक लगा देगा जीवात्मा पर जो सत्व का सुख प्रभाव चल रहा है उसको रोक देगा फिर निष्क्रिय जो क्रियाहित है अर्थात जिस अवयव नाही है जिसमे अवयव नाही है सेव केला अनार मे अवयव हैस क्रिया होती आहे गलताय सडताय घटताय बढता जीवात्मा ॲस नाही अनेक अवयव सिलकर बना हो उसमें जलना कटना घटना बढ़ना टूटना जुड़ना ऐसी कोई क्रियाएं होती हो, ऐसा कुछ नहीं होता तो वो निष्क्रिय है और क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रम जाना इति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र किम शरीर आदि कम ये जो शरीर आदि है इसका नाम है क्षेत्र ये सारा उसका फील्ड है जहां पर वो सारे काम करता जीवात्मा ये उसका फील्ड है तो शरीर मे का हो रहाको पता चलताय पाव मे काटा चौहा व पता चला नाक पे मक्खी आके बैठी उसको पता लागे कां पे मच्छर काट रहाको पता चलता है। सारी चीजो कालता शरीर केर क्या क्या प्राणी जीव जंतु हमला कर क्षेत्रज्ञ कहला आहे सारे को क्षेत्र कोणताज्ञ निष्क्रिय क्रियाहित अपरिणामी जीवात्मापिक्रिया नव होती उसमे क्रिया नाही होती होती है सत्व में फिर क्या होता है दर्शित विषयत्वात दर्शित विषय सत्वे तो सत्व तप्य तद आकारानुरोधी अनुरोधी तद आकार पुरुषो पुरुषो अनुत्यत अनुतप्यत अब क्योंकि ये जीवात्मा ऐसा है इसको मन बुद्धि शरीर इंद्रिया आदि इन साधनों से सारे विषय दिखाई जाते हैं भोग कराया जाता है ये सारे साधन है भोगने के तो इन साधनों से जो भी वो मैसेज आता है सूचना आती है वो सब जीवात्मा को पहुंच जाती है मन से बुद्धि से इंद्रियों से नसनाड़ियों से तो दर्शित विषयत्वात्थ वो क्योंकि जीवात्मा दर्शित विषय है उसको विषय दिखाए जाते हैं भोगवाए जाते हैं इस वजह से जो अब क्रिया सत्व में हुई सत्व तो तब माने रजोगोण ने सत्वों पर हमला किया तो वो सूचना आत्मा को पहुंचेगी कि देखो ये हो रहा है सत्व के ऊपर हमला हुआ और सत्व बेचारा फड़फड़ा रहा है वो परेशान हो गया अब वो जो परेशानी सत्व में हुई जो भी क्रिया हुई उसको अनुभूति नहीं हुई सत्व को केवल उसका प्रभाव रूक गया दब गया बिगड़ गया पहले वाली स्थिति नहीं रही तो सत्व की स्थिति बिगड़ जाने से वो जब मैसेज आत्मा को पहुंचेगा तो तद आकारानुरोधी उस घटना के की स्थिति को अपने ऊपर आरोपित करने वाला जीवात्मा पुरुषों अपनी अनुपते थे फिर वो भी दुखी होने लगता है वो कहता हाई मैं मर गया मेरे पाँव में काटा छुप गया इसको जल्दी करो बाहर निकालो बहुत दर्द हो रहा है हाई में मर गया मैं थोड़ी मर गया मैं तो ठीक ठाक हूं मैं तो आत्मा हूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ा सत्व में अटैक हुआ और उस तत्व के अटैक को जीवात्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेता फिर वो दुखी होता अगर कोई जीवात्मा बुद्धिमान हो इस बात को समझता हो विचार करता हो कि ये अटैक सत्व पर हुआ है, मुझ पर नहीं हुआ इतना विचार कर ले तो उसका दुख कम हो जाएगा पूरा हटे ना हटे पर कम जरूर हो जाएगा पर अगर हल्का ही कांटा है उसका अटैक बहुत थोड़ा सा है तो कुछ नहीं होगा वो उससे परेशान नहीं होगा काफी सीमा तक उसको रोक लेगा पर क्योंकि प्राय लोग इस बात को जानते नहीं वो तो सब शरीर बुद्धी मन इंद्रिय आत्मा सब एक ही मानते थोड़ा सा भी चोट लगी तो हाय हाय मैं मर गया, वो शरीर कोजते वारी बाह्य घटना आत्मा आपता और फिर दुखी होता राहता स्थिती स्थिती बातकर कहना चो व्यक्ती दुख देणे वली स्थिती कोणता है समज कर चलता है ये दुख का कारण है इससे हटो बचके चलो ऐसे ही जो ये जानता है कि मैं जब तक शरीर आदि चीजों से संयुक्त होता रहूंगा मेरा संयोग बना रहेगा तब तक ये दुख आते रहेंगे तो इनसे पीछा छोड़ाने का एक ही रास्ता इस संयोग को हटाओ और दुख से बचो ये सारा कहने का ठीक है आगे चले तो इस सूत्र ने यह बताया दृष्टा और दृश्य का संयोग यह दुख का कारण है के अब यहां दो बातें आई दृष्टा और दृश्य प्रश्न उठा की दृष्टा कौन है दृश्य क्या है थोड़ा इसको भी समझा दीजिए ठीक है अब दृश्य और दृष्टा इन दोनों को समझाएंगे पहले दृश्य की बात करेंगे भूमिका है अट्ठारहवें सूत्र की दृश्य स्वरूपम दृश्य स्वरूपम उच्चते दृश्य का स्वरूप बदलाया जाता है दृश्य क्या है जिस जीवात्मा का संयोग हुआ और संयोग चे फिर जीवात्माख भोगने पडे व दृश्य क्या सूत्र अठ्ठा बोलिए प्रकाश प्रकाश क्रिया क्रिया स्थितीशील स्थितीशील भूतेंद्रियात्मकम भूतेंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितीशील शील का अर्थ है स्वभाव प्रकाश क्रिया स्थिती स्वभाव वाला भूत इंद्रियात्मका भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला जगत का स्वरूप हैसं भूत हैर इंद्रिय है और भूत का मतलब हो नाही क्यों <laughs> भूत प्रेत भटकते ॲसा कुठ नाही व भूत नाही कहते पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश य पंचमाभूत और पाच सूक्ष्मभूत तनमालभूत पाच सूक्ष्मभूत दस पदार्थ तो येत होूतात्मकम ये और इंद्रियात्मकम इस तेरा चिजे लिंगे पाच जियो पाच कर्मेंद्रिय एक मन एक बुद्धि एक अहंकार य तेरा करण होगे संख्या मे इनको तेराण मना साधन करण मतलब साधन तो इन्हीं को मोटे शब्द में इंद्रिया कह देते हैं तो तेरह हो गए इंद्रियों और दस हो गए भूत तेरह और दस तेईस पदार्थ हो गए और चौबीसवा मूल प्रकृति जिसमें सत्रवेजता है तो ये टोटल चौबीस पदार्थों को दृश्य बोलते हैं। ये है दृश्य इसमें मूलकरण भी आ गया और इससे उत्पन्न पदार्थ कार्य भी सब तो ये भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है तीन स्वभाव वाला है प्रकाश क्रिया और स्थिरता और आगे कहते हैं भोग अपवर्गार भोग और अपवर्ग इसका प्रयोजन है जीवात्मा को पिछले कर्मों का फल भोगवाना और आगे मोक्ष प्राप्त कराना यह इसका प्रयोजन है इसलिए भगवान ने संसार बनाया इसका नाम है दृश्य इसको दृश्य कहते हैं इसी दृश्य से जो आत्मा का संयोग हुआ हो बस यही दुख का कारण कई बार लोग बात करते हैं कि ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई फिर विचारों को पता तो है, ऐसे जैसा मन में आता ॲस बोलते राहते उलटा सीधा फे वहते साहेब भगवान बोर होता अकेला बैठा थाका टाइम पास नाही हो रहाने सोचा चलो कुछ दुन और कुठ आदमी बनायगे कुठे औरत बनायेंगे कुठ पशु बनायेंगे पक्षी बनायेंगे आपस लढेंगे भिडेंगे एटेनमेंट होमारा टाइम पास होा और बस आपण मनोरंजन केली भगवानने दुन्या बना ती ॲस लोक कहते गलत है ऐसा नहीं भगवान कभी भी बोर नहीं होता कभी दुखी नहीं होता कभी वो खिन्न नहीं होता वो तो सदा आनंद से तृप्त है सदा ही प्रसन्न है इसलिए ये तो बात गलत है कि भगवान बोर हो रहा था और उसने अपने मनोरंजन के लिए संसार बनाया सच उत्तर यह सही उत्तर यह है कि जीवों ने कर्म कर रखे थे उनके कर्मों का फल बुगवाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये जगत बनाया तो ये इस जगत के दो प्रयोजन अब जिस व्यक्ति का ये दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे पिछले कर्मों का फल भी भोग लिया और आगे नए अच्छे शुभ कर्म करके समाधि लगा के मोक्ष की योग्यता बना ली पांच क्लेश दग्धबीज कर दिए तो उसका जन्म आगे नहीं होगा उसका मोक्ष हो जाएगा बस उसका प्रयोजन पूरा हो गया इसी काम के लिए आया था वो पूरा हो गया तो उसका अगला जन्म रुक जाएगा उसका सहयोग समाप्त हो जाएगा और दृश्य का संयोग खत्म हो जाएगा और उसका दुख भी छूट जाएगा वो हो जाएगा मोक्ष में ऐसा होगा तो ये सूत्र का अर्थ है अब भाष्य देखते हैं प्रकाश शीलम सत्वम प्रकाशशीलम सत्वम सत्वगुण प्रकाश स्वभाव वाला है तो पहले बताइए था ये सारी लाइट जो भी है सत्वगुण की वजह से और अच्छे सुविचार जितने भी मन में उठते हैं सेवा परोपकार दान दया की भावना वो सब सत्तुगुण के कारण से है ये प्रकाश तो केवल एक उदाहरण मात्र है सत्तुगुण में जो बीसियों प्रॉपर्टीज है बीसियों विशेषता है उसमें से एक मोटा सा उदाहरण है प्रकाश दूसरा क्रियाशीलम रजा क्रियाशीलम जो रजोगुण है वो क्रिया स्वभाव वाला है वो गतिशील है वो चुप नहीं बैठता जैसे मोटा उदाहरण इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहता घूमता ही रहता है ऐसे रजोगुण घूमता ही रहता वो टिकता ही नहीं जैसे छोटे बच्चे हैं अब ये टिक के नहीं बैठ सकते इनसे कहो दस मिनट चुपचाप ऐसे आंख बंद करके बैठ बिल्कुल हिलना नहीं वो बैठ सकते दस मिनट भी नहीं बैठ सकते वो कुछ ना कुछ हिलते ही रहेंगे वो चंचलता है गति है वो रजोगुण के कारण है तो जैसे बच्चे हिलते रहते हैं टिकके नहीं बैठ सकते उनका शरीर हिलता रहता है इतना नियंत्रण नहीं है। शरीर पर उनका शरीर हिलता रहता है बड़ों का मन हिलता रहता है <laughs> बड़ों का मन चंचल है उसमें रजोगुण की क्रिया चालू भी रहती है कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है कभी कोई वृत्तियां कभी कोई वृत्तियां कभी भूतकाल की कभी भविष्य की योजना कुछ न कुछ चलता ही रहता है तो ये सारी जो क्रिया है शरीर में मन में पृथ्वी में जो भी ये सारी रजोगुण के कारण इसलिए रजोगुण क्रिया स्वभाव वाला है स्थितीशील तमा स्थितीशील तमा जो तमोगुण है वो स्थिती स्वभाव वाला है, स्थिरता वाला पुस्तक रखिए स्थिर है तमगुण के कारण है तमोगुण जो आहे भारी है, तो भार के कारण वस्तु स्थिर होती हलकी हो तो फिर भागती है हिलती ढलतीये भारी हो तो टिक जा तमोगुण भारी होण्याचे वस्तु को सुला सो जा काम करते करते आदमी थकता भारी होता शरीर भारी होता फेर तम्बुगुण कता देता है, स्थिर बना देता है। ऐसे तो प्रमाद लापरवाही और बुरी बुरे विचार झूट छल कपट चोरी बेईमानी आदी के सारे विचार य खराब होत तम्बुगुण के स्वभाव ही बढे ए परस्पर Christmas。परस्पर उपरत उपरत प्रविभा प्रविभागा परी परीन संयोग संयोग विभाग विभाग धर्मा इतरेतर इतर उपाश्रेण उपाश्रेण उपार्जित उपार्जित मूर्तय मूर्तय परस्पर परस्पर अंग अंग अंगित अंग अंगित दीर्घ होणार दीर्घ होणाय अंगागित्वे होणार हो सके तो ठीक करणार परस्पर अंगागित्वे परस्पर अंग अंगित्वे शक्ति शक्ति प्रविभागा प्रविभागा तुल्यजाय तुल्य अतुल शक्ति भेद शक्तीभेद अनुपान प्रधान वेलायां उपदर्शित उपदर्शित सधाना सन्नीधाना गुण गुण अपारे व्यापार प्रधानाकणीत अनुमित, अस्तिता अनुमित अस्तिता करतम्यता। करतम्यता। प्रयुक्त सामथ्या प्रयुक्तसामथ्या सधिमापकारिण सधिमापकारिण हो अयस्कामिल्पा अयस्कामिल्पा प्रत्ययं अंतरेण प्रत्ययम अंतरेण एक तमस्त एक तमस्त वृत्तिम वृत्तिम अनुर्तम प्रधान शब्द प्रधान, प्रधान शब्द वाच्या, वाच्या। भाँति। भाँति। भाँति। भाँति। <laughs> बहुत लंबा <वाके। laughs> बहुत सारे विशेषण है इन्हीं तीन गुणों के ये तीन गुण सत्व रहता हूँ तो कहा ए गुणा ये सारे तीनों गुण जैसा भी बताया प्रकाश शीलम सत्व क्रियाशीलम रजक स्थितिशीलम तम एक गुणा ये तीनों गुण परस्पर उपरक्त प्रविभागा प्रविभागा अलग अलग होते हुए भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व वाले होते हुए भी परस्पर उपरक्त आपस में जुड़े रहते हैं वैसे मूल रूप से इनका अस्तित्व अपना अलग अलग है का स्वभाव अलग अलग लेकिन जब ये पेन आदि वस्तुएं बनती हैं पुस्तक बनती है खाना पीना सोना चांदी धरती सूरज चांद तारे जो भी चीज बनती है इसमें ये आपस में जुड़े रहते हैं तीनों सत्व रजताओं गुले, गुले मिले से रहते हैं तभी तो वस्तु बनेगी नहीं तो बनेगी इस प्रकार से अलग अलग अस्तित्व होते हुए भी ये आपस में जुड़े रहते हैं जगत के पदार्थों में परिणामिना परिणाम वाले इसमें परिवर्तन होता रहता है जैसे सेब है केला है पेड़ पर अभी कच्चा है तो धीरे धीरे वो पक जाएगा सूरज की गर्मी मिलती रहेगी पकता रहेगा पूरा पक जाएगा फिर हम उसको तोड़ लेंगे इस प्रकार से फिर वो पक जाएगा पका हुआ खा लेंगे तो ठीक है खा लिया तो पेट में जाएगा फिर वहां पचेगा अंदर तो उसमें परिवर्तन होता जाएगा ऐसे धूप में रख दिया तो वैसे गलसड़ जाएगा तो ये परिणाम वाले हैं इसमें घटना बढ़ना पकना गलना सड़ना टूटना कटना जुड़ना ये सब होता रहता है ऐसे ये गुण है जगत के रूप में जब ये बन जाते हैं, तो इसमें ये परिणाम होते रहते राहते संयोग विभाग धर्माणा संयोग विभाग धर्म वाले हैं तो इनका कभी संयोग होता कभी विभाग होता जोड जोड के जोड जोड के मक्र बना देते संयोग होत मक घिस गर होोड देतेस का विभाग करते तो कभी जुड़ते हैं कभी अलग होते हैं ऐसे संयोग विभाग धर्म वाले हैं मतलब ऐसी स्थिति वाले हैं संयोग विभाग स्वरूप स्वभाव वाले हैं इतरे इतर उपाश्रयण उपार्जित मूर्तया एक दूसरे की सहायता से इन पदार्थों की रचना करते हैं यदि अकेला सत्व होगा तो कुछ नहीं बनेगा अकेला राज्य होगा तब भी नहीं बनेगा अकेला तम होगा तब भी कुछ नहीं बनेगा ये आपस में मिलजुल करके पदार्थों के स्वरूप को उत्पन्न करते हैं बनाते हैं तो जितनी धातु हैं खनिज पदार्थ हैं पेट्रोलियम आदि और अनाज फल फूल शाक सब्जी ये तम सब के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए बने इस प्रकार से मिलजुल कर वस्तुओं को बनाने वाले परस्पर अंग अंगित्व अपी आपस में अंग अंगी होते हुए भी अंगी वो है जिसकी मात्रा अधिक है वो अंगी और जो इसमें कम है गौण है वो अंग जैसे घी दूध फल मिठाई में सत्व अधिक है तो वो अंगी हो गया और रज उसका अंग हो गया थोड़ा सहयोग करता है और वो घी दूध फल मिठाई तैयार हो जाती है इस प्रकार से सत् सत्व प्रधान पदार्थों में सत्वअी रज औरतम उसके अंग फिर रजगुण प्रधान पदार्थों में जो मिर्ची मसाले तीखे अचार चटनियां खट्टे आदि रजोगण प्रधान पदार्थ है तो इसमें रजोगुण अंगी हो जाएगा और सत्व और तम उसके अंग हो जाएंगे सहयोगी हो जाएंगे शराब और फिर अफीम गांजा सुल्फा आदि जो नशीली चीजें इसमें तमोगुण अधिक है तो तमोगुण अंगी हो जाएगा सत्व और रज उसके अंग हो जाएंगे इस प्रकार से अंग अंगी होते हुए भी असंभिन्न शक्ति प्रविभागा अपनी अलग अलग शक्ति रखने वाले हैं ये अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं जब शराब पिएंगे तो अपना प्रभाव और तमगुण दिखाएगा मेची मसाले खाएंगे तो रजगुण अपना प्रभाव दिखाएगा अंग अंगी होते हुए भी अलग अलग समय पर अपना अलग अलग, अलग प्रभाव दिखाते हैं घी दूध फल मिठाई खाएंगे तो वह प्रधान है उसमें सत्व अपना प्रभाव दिखाएगा यद्यपि दो उसके साथ अंग हैं जुड़े हुए रज और तम भी पर यह अपना प्रभाव दिखाएगा जो बलवान होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा जो कमजोर होंगे वो चुपचाप पड़े रहेंगे नीचे चुपे रहेंगे दबे रहेंगे वो प्रभाव नहीं डालेंगे इस प्रकार से अपना अपना प्रभाव दिखाने वाले तुल्य जातीय अतुल्य जातीय शक्ति भेद अनुपातना कुछ तुल्य जाति वाले पदार्थ हैं कुछ अतुल्य जाति वाले पदार्थ हैं जैसे घी दूध फल मिठाई चावल दाल सब्जी ये सारे तुल्य जाति वाले पदार्थ हैं सत्वगुण प्रधान ये सारे सत्वगुण प्रधान है, ये सत्व सत्व सत्व सत्व वाले समान जाति वाले हो गए फिर मिर्ची मसाला चटनी अचार खट्टा नींबू ये सारे तुल्य जाति वाले ये रजोगुण वाले प्रधान हो गए फिर तमोगुण वाले अफीम सुल्फा गांजा भांग शराब ये तमोगुण वाले तुल्य जाती वाले हो तो सत्व सत्व वाले सारे तुल्य जाती रज रज वाले सारे तुल्य जाती तम थम वाले सारे तुल्य जाती और सत्व और रज आपस में अतुल्य जाती वो भिन्न जाति वाले हो गए वो रजोगुण प्रधान ये सत्वगुण प्रधान इस प्रकार से समान जाति वाले भी हैं भिन्न जाति वाले भी हैं और इस तरह से दोनों तरह से ये समान जाति और भिन्न जाति वाले पदार्थों में रहते हुए शक्ति भेद अनुपातिना भिन्न भिन्न शक्ति को धारण करने वाले अपनी अपनी शक्ति अलग अलग, अलग बनाए रखते हैं जिस भी गुण वाला जो पदार्थ होगा वो अपनी शक्ति दिखाएगा और वह प्रभाव डालेगा इस प्रकार से अपनी अपनी अलग अलग, अलग शक्ति रखने वाले प्रधान वेलायाम उपदर्शित संिधाना जन से किसी पदार्थ में जो गुण प्रधान होगा तब विकायगा सत्वगुण सत्वगुण आपली ताकत दिखायग रजोगुण प्रधान पदार्थ आपला प्रभाव दिखायगुण तमोगुण आपला प्रभाव दिखायगा प्रकारे जुड करुड करदर्शित सन्निधान आपली शक्ती कोणत्व कीच गौण होते हुए भी जैसे सत्वप्रधान पदार्थ में रज और तम गौण है कुछ मात्रा में नीचे छुपा हुआ है दबा हुआ है गौण होते हुए भी व्यापार मात्रे न्यवहार मात्रा से उस वस्तु की उत्पत्ति हुई उसका हम प्रयोग कर रहे हैं सारा व्यवहार चल रहा है व्यापार का मतलब व्यवहार उसका सब क्रिया व्यवहार व्यापार चल रहा है इससे प्रधान अंतर्नीत अनुहित अस्तित्व अनुमान प्रमाण से उसका अस्तित्व जाना जाता है सत्व प्रधान पदार्थ में प्रधान के अंतर्गत उसके अस्तित्व का अनुमान होता है क्योंकि हम ये सिद्धांत जानते हैं अकेले सत्व से कोई वस्तु बनने वाली नहीं और कोई सत्व प्रधान वस्तु बनी हुई है और हम उसका सेवन कर रहे हैं तो अनुमान लगा इसमें रजर भी होगा ही इस तरह से अनुमान से उसका अस्तित्व जाना जाता है प्रधान के अंतर्गत पुरुषार्थ कर्तव्यतया प्रयुक्त सामर्थ्या पुरुष का प्रयोजन सिद्ध कराने की दृष्टि से पुरुष का वही दो प्रयोजन भोग और अपर दो प्रयोजन इन्होंने सिद्ध कराने इस प्रकार से इस दृष्टि से प्रयुक्त सामर्थ्या ये अपना सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं जीवात्मा का प्रयोजन है अोना थक क्यागा वमोगुण उभरेगा और वोसो सुला दे अच्छी तर नी आय बीच मे बाधा नाही पडे उत् जीवात्मा क्या करेगा फिरकी दरवाजे आपण ठीक ढंग लगायगा ब्लॉक व्लॉक करलेगा दरवाजे कोट बंद कर दे हलका पंखा चलायगा गरमी नाही लगे ताकी नींद बिगडे नाही मक्की मच्छर हो तो जली गाडी लगायगा कुठ तो ये सारे प्रबंध कर लेगा तो ये सारे गुण रज और तम सत्व सारे मिल के उसका सोने का प्रयोजन पूरा सिद्ध कर देंगे गर्मी होगी तो पंखा चला लेगा ज्यादा होगी तो एसी चला लेगा और उसको बढ़िया नहीं सुला देगा, ये सारे मिलकर के सत्यम भूख लगेगी तो भूख से कष्ट होगा तो फिर वो खाने की बात सोचेगा तो खाने के पदार्थों वो खाएगा उसमें सत्सम तीनों हो बैठे चाहे गीध उध खाओ चे मे मसाला खाओ चु सब्जी खाओ, खाओ तो खाओ सारे मी मला भूखे प्रयोजन कोरा कर डालंगे भूख का कष्ट जो आहे निवारण करत करते पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करलेतो खाना लग रही हो भूख लगली हो प्रयोजन सिद्ध करदेगे यात्रा करी होतो कार स्कूटर आपली यात्रा करूटर क्याय सत्यवालिस्थाम आहे कोवि प्राकृतिक पदार्थ सारे पदार्थ हमारे सब प्रयोजनो कोद्ध करते राहतेस तनिधी मािणा बस येथे सन्निधी मे आक आयोने उपकार करणारु कर दिया। जीवात्मा की सेवा शुरु कर अयस्का मणिकल्पा बस वही बा चुंबक वॉले है चुम्बक की तर खिचते बाजार मे निका देखो कैसे खिचते पदार्थ चमकीले चमकीले किसी भी मॉल में जाइए बिग बाजार में जाइए और किसी में जाइए बस बढ़िया बढ़िया चमकदार चीजें खींचती प्रत्ययम अंतरेण एक तमस् वृत्तिम अनुवर्तमाना दो का ज्ञान न होते हुए भी प्रत्ययम अंतरेण दो गुणों का प्रभाव अनुभव में न आते हुए भी एक वृत्तिम अनुवर्तमाना तीन में से किसी एक की वृत्ति का वो अनुवर्तन करते हैं उसका अनुकरण करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं जैसे सात्विक पदार्थ खाएंगे तो बाकी दो की अनुभूति नहीं होगी घी दूध फल खाते समय रज और का प्रभाव नहीं दिखेगा लेकिन उसको उसी सत्ग के प्रभाव को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए भूख मिट जाए अच्छी तरह शक्ति बढ़े पाचन ठीक हो स्वास्थ्य अच्छा रहे बुद्धि बढ़े सारा प्रयोजन हमारा सिद्ध कर देंगे और सुख देंगे तब सत्व प्रधान पदार्थ खाएंगे तो इस प्रकार से, एक तमस्य किसी एक गुण की वृत्ति का अनुवर्तमाना अनुकरण करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए प्रधान शब्द वाच्य भावंती प्रधान नाम से कहे सत्व प्रधान बोल प्रधान शब्द बोलते ना प्रधानता है मुख्यता है मुख्यता जिसकी होगी वसी गुण उशी प्रधान शब्द चेहा जाय तो घी दूध फल मिठाई में मे की मुख्यता सत्व प्रधान मिर्ची मसाले अचार चटणी में रजोगुण की मुख्यता रजोगुण प्रधान शराब सुलफा गांजा मे तमोगुण की मुख्यता तमोगुण प्रधान ॲसे प्रधान नाम से जा दृश्यम इति दृश्य सार जगत का तमाशा हे है इसी के चक्कर में आदमी फस जात दुखी होता है एकत दृश्य भूत्रियात्मकम भूत्रियात्मकम भूत भावे पृथिव्या दिना पृथिव्या दिना सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म स्थूल परिणमते परिणते है तद एकत जो अभि दिखलाया सारा सतुरे से चे बना हु जगत कॅसा हैस क्या क्या वस्तु है थोडा विश्लेषण अनालिसिस करते हैं, क्या क्या पदार्थ है सूत्रकारने बयाद एत दृश्यम भूत इंद्रियात्मक भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है दो भाग करिये जगत के एक कर दिया भूत के रूप मे एक करूप मे जैसेवत लोहा लोहे को काटता है ठीक है जो आरी होती है ना आरी काटने वाली वो भी लोहे की है और जो पाइप है जिसको काट रहा है इंजीनियर मिस्त्री वो पाइप भी लोहे की है तो लोहा लोहे को काटता है दोनों ही मेटीरियल एक काटने वाला एक कटने वाला आरी काटने वाला मेटीरियल और पाइप कटने वाला मैटीरियल दोनों ही मटीरियल तो इसी तरह से परमात्मा ने इस जगत को दो भागों में बांट दिया एक भोग्य पदार्थ एक भोगने के साधन इंद्रिया जो है साधन है और जो भूत है भोग्य है एक दृष्टिकोण से कहें, तो भौतिक पदार्थ के माध्यम सीवात्मा भौतिक पदार्थ भोगता है भोगता तो वी तो जीवात्मा जो भोगता अर्थ इतनाही की केवळ अनुभूती माय बस कोटिरियल आत्मा मे प्रव नाही होता सत्व रम कोय आत्मा घुस जाता बस आपस में एक दूसरे के साथ भी हो होता रहता और जीवात्मा बस उसकी फील करता रहता बस इतना ही भोग है और कुछ नहीं आत्मा की कोई वृद्धी नहीं होती तो ने क्या किया जगत को चला जीव के कर्मो का फल देण्या चीजे तो बना दी आरी की तर जो काटती आरि साधन और दस चीजे बनादी व पाईप की तर जो काटने है, भोग्य हैस प्रकार से। गहराई सेखे जैसे आरी लोहे को काटती है, कारिगर का कुठ नाही बिगड राहा वनो अलग है ऐसे दूध फल मिठाई कोती शरीर मेता राहता आत्मो तो बिचारा मुंबहता <laughs> सच तर अगर इतकी बाज मे आज सारा खाणे पिने का लोभ खम हो जाय वे सोच गे जे कुठ मिलता भाई कोगडा करणारी खा ना अविध्या विचार वो जितना भी छीन ले जितना भी खा ले न तो उसकी आत्मा को कुछ मिलना न मेरी आत्मा को फिर क्यों देवर्षा बस जीवित रहना है जीवित रहने के लिए थोड़ा सा खा लो और इतना तो सबको मिलता है दो रोटी चाहिए इतनी सबको मिलती है ये फालतू इच्छाएं बढ़ा रखी लोगों ने इसकी वजह से दुखी इतनी बात समझ में आ जाए तो दुनिया बहुत सुखी हो जाए फिर बस जीवित रहना इतने मात्र के लिए ही भौतिक साधन हमारे उपयोगी हैं बस इससे आगे कुछ नहीं ये जीवात्मा की इच्छाओं को शांत नहीं कर सकते ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा जबकि ये सच्चाई जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये भौतिक पदार्थ धन संपत्ति सोना चांदी कुछ भी हो जमीन मकान मोटरगाड़ी तो पाठ हमारा चल रहा था ये जो दृश्य है भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है तो दो भेद कर दिए एक भूत स्वरूप एक इंद्रिय स्वरूप तो कहते भूत भावे न पृथ्व्याधि सूक्ष्म स्थूल न परिणाम भूतों के रूप में ये पृथ्वी व्यादी के भूतों के रूप में ये बनता जाता है सत्वरतम से लेकर के परिणाम को प्राप्त होते होते होते सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था और स्थूल और स्थूल ऐसे सूक्ष्म स्थूल होते होते पांच सूक्ष्म भूत और पांच स्थूलभूत इस तरह से यह भूतों के रूप में दस प्रकार का बन जाएगा शंकत है। हाँ बोलिए अंतिम कार्य पदार्थ क्यों कहते हैं किसको पंचमा को इसलिए अंतिम कहते हैं क्योंकि इसके बाद कोई न्यू एलिमेंट नहीं बनता जैसे तन्मात्रा एक अलग एलिमेंट है अलग पदार्थ है और जो स्थूल भूत है उसका स्वरूप उससे बिल्कुल अलग है इस तरह से पंचमाभूत से कोई और नया तत्व नहीं बनता आगे तो केवळ संमिश्रण माशन बाकीसण संमिश्रण केसं नेत्र इंद्रिय और श्रोत्रिये दो इंद्रिया सत्तो स्तम का संमिश्रण आहे ही उसजूद प्रॉपर्टीज बिलकुल डिफरेट है तो एक वो अलग एमेंट अलग एलिमेंट है, नेत्र श्रोत्रो ॲसेही इन सब चों आपण आपला एक अलग स्वरूप हैसी आपली अलग अलग विशेषता है तो जैसी अलग विशेषता और भिन्नता इंद्रियों में है आपस में अहंकार और मन में है बुद्धि और मन में है इंद्रियों में है ऐसी तन्मात्राओं में है ऐसी पंचमा भूतों में है पंचमा भूत के बाद और कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना जिसमें उतना अंतर हो जितना मन और इंद्रियों में अंतर है हम कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि इसके बाद कोई नया एलिमेंट नहीं बना बस वो जैसे खिचड़ी बनाते हैं खिचड़ी में क्या डाला दाल डाल दी थोड़ी सब्जी डाल दी थोड़ा चावल डाल दिया ये तो कॉम्बिनेशन है ये न्यू एलिमेंट नहीं है जैसे दाल और चावल दो बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है तो इन तीनों को सब्जी को भी और दाल चावल मिक्स कर दें तो ये कोई नई चीज नहीं बनी ये तरफ कॉम्बिनेशन है एक तो शरीर जो है ये पंचमाभूतों का सम्मिश्रण है केवल ये सर्वथा नई वस्तु नहीं है जो गुण पृथ्वी में है वो शरीर में है कोई बिल्कुल नए गुण नहीं आ गए गंधवती पृथ्वी गंधवच्चे शरीर गंधवाली पृथ्वी शरीर भी गंधवा जल मे रस गुण आहे शरीर मे रस गुण आहे चीज यहा पर प्रकट होई कोई नयी चीज नाही आई इलिये न्याया एलिमेंट नाही मानते उशी का संमिश्रण मात्र मानते कम अधिक रेषो बाकी भौतिक चीजे बना बहुत सारा विज्ञान बहुत आगे रेलगाडी बनात हवाईद बनात सूर्य बना वारा पंचमाभूती सूर्य मे क्या अग्नि तत्व है समुद्र मे जल तत्व है और गोला पिंड जो है इसमें पृथ्वी तत्व है ठोस और हवा चली रही है वायु तत्व है और पेट मे खी जग हवा खाली जगा आकाश पंचमाभूत हर न्याया चीज कुछ है हा <laughs> बस इत नाही बस वसिश्रण है पंचमहाभूत का और न्याया पदार्थ कुठ नाही वेगवेगळ्या धीरे धीरे आय एक दिन मे आय कठीण विषय सब बातें एक दिन में नहीं आती कोई भी दर्शक कटे भी है लेकिन इसको मेहनत करनी पड़ती है वर्षो तक लंबे समय तक चिंतन मनन विचार करना पड़ता है धीरे धीरे वो स्पष्ट होती है बात ये छोटे बच्चे हैं इनको गणित सिखाएंगे हां बेटा पहाड़े याद करो पांच एकम पांच पांच गोनी दस पांच तीय पंद्रह पांच चौबीस रट लेंगे पांच अट्ठे चालीस अब इनसे पूछो क्या समझ में आया पांच अट्ठे चालीस कैसे हुआ समझ में नहीं आया बस रट लिया आपने क्या दिया हमने रट लिया पांच अट्ठे चालीस वो वो तो तो साल साल के बाद समझ में आएगा कि 5-8-4 हुआ कैसे, आयगा पाच अठ्ठेचा पाच सर्व समज आयगा अभि रे प्रारंभिक स्तर परिचमाभूत बनचे आगे नलिमेंट कुठ नाही क्यूकी विज्ञान आधुनिक विज्ञान मे एलिमेंट हायड्रोजन ऑक्सिजन सीलिकॉन्टन फोर हा हा ठीक आहे तो ऐसी विद्या उनके व्याख्या अलग टाइप की है हमारी व्याख्या अलग ढंग हमने तो मूल द्रव्य पांच ही माने पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश बस पांच तत्व माने और औरंगा सारे जगत की व्याख्या करून आपण अलग विश्लेषण किया चीजे वही है सोना चांदी धरती चीजे सारी वही है उन्होंने अपना विश्लेषण का तरीका अलग बनाया और अपने ढंग से 108-109 आठ एलिमेंट्स मान लिये फिर उनके समिश्रण से फिर चीजें बता दी हुई ये जोड़ जोड़ के ऐसी चीज बनी उनका व्याख्यान अलग है जब आप फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स की भाषा में बात करें तो झंझट नहीं होगा दर्शन पढ़ें तो दर्शन की भाषा में बोले तो समस्या नहीं आएगी जब दोनों को मिक्स करेंगे तो समस्या खड़ी होगी आप कहेंगे यहां पांच चीजें हुआ एक सौ नौ हुई है क्या झंझट ऐसे मत करिए दर्शन पढ़ो तो दर्शन की भाषा में बात करो फिर पूरी बात समझ में आएगी और फिलोस फिजिक्स पढ़ो तो फिर फिजिक्स की भाषा में बोलो परंतु जो तत्व ज्ञान होने वाला है, है वस्तु तो दो है। दो वही है सोना वही गोल्ड है हमारे पास भी उनके पास भी गोल्ड है हम कहते हैं इसमें इसमें ठोस भाग जो है वो पृथ्वी तत्व है चमक वाला है वो सत्व गुण प्रधान है थोड़ा सा नरम भी है इसमें नरमी भी है इतना हार्ड नहीं है तो हम उसकी इस तरह से व्याख्या करते हैं इसमें थोड़ा रज है थोड़ा सत्व है थोड़ा तम है बस हमारी व्याख्या इस तरह से और संक्षिप्त व्याख्या इसमें ज्यादा मगजमारी करने की नहीं और वो कहेंगे ये सोना है इसका एक एटम को निकालो इसमें बारह एलिमेंट्स हैं और इसमें ये सिलिकॉन है इतना हाइड्रोजन है इतना फॉस्फोरस है इतना ये है तो उनकी अपनी व्याख्या है वो अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं केवल विश्लेषण का ढंग अलग अलग है वस्तु तो वो भी गोल्ड ही मान रहे सोना ही मान रहे हम भी सोना मान रहे तो तत्व में तो कोई समस्या नहीं तत्व में समस्या इतनी है कि यदि फिजिक्स के पीछे भागेंगे तो, तो मार पड़ेगी उनको तत्व है नहीं वो भ्रांति में है और अविद्या में और दर्शन शास्त्र में तत्व क्या है वो? वो ये है दर्शन शास्त्र ये कहता है कि यदि आप सोना चांदी खाना पीना मोटर मकान गाड़ी ऐसी आदी वस्तु मे सुख लोगे हो तो चार तरह का दुख नहीं छोडेगा येते तथ्य ज्ञान बोल नाही इनके पास नाही आहे वोचते वो हम रोज नी सी नी आईटम बनायेंगेम नये मशिन बनायेंगे न टेलिफोन बनायेंगे बनाएंगे मोबाईल बनायेंगेस्मे नयी फेसलिटीज डालेंगे पहिले ॲसे दबा दबा के बटन काम करते थे, अब टच करण्यास काम चलता है। कल को बोल बोल होयमें सॉफ्टवेअर स्पीकडाउन बोलो तो काय होय फै रोज नयी नयी टेक्नोलॉजी बनायेंगे निकाल वोचतेविष्कार कर मनुष्य को तृप्त करत करदेगे ॲसा व सोचते हैं, जब की असषिरो जनते की इन भोगो से ह तृप्ती होण्या भोगा न भुक्ता वयम एव भुक्ता तपो न तप तम वयम एव तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण इच्छाएं खत्म नहीं होंगी हम बूढ़े हो जाएंगे हम मर जाएंगे तो ये तत्वज्ञान उनके पास नहीं है इसलिए उनको भी घूम फिर के इधर ही आना पड़ेगा अब वेस्टर्न कंट्रीज वाले आ रहे हैं ना भारत में खा लिया पी लिया देख लिया कुछ नहीं मिला फिर कई तो उनको ये भी समझ में नहीं आया कि शांति चाहिए तो भारत में जाओ वो तो वही सुसाइड कर लेते और सुसाइड नोट में लिखते हैं मैंने खा लिया पी लिया पैसे कमा लिए सब कुछ कर लिया अब कुछ बचाई नहीं करने को फिर मैं क्यों जीव अब कोई उद्देश्य ही नहीं रहा इसलिए जीने का कोई अर्थ नहीं इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं वो लिख करके मर जाते तो फिजिक्स के पीछे भागोगे तो ये रिजल्ट आएगा और दर्शन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इनसे केवल रोटी कपड़ा मकान जीने की रक्षा कर लो बस सुख पूरी तृप्ति यहां नहीं है उसके लिए तो ईश्वर का ध्यान करो समाधि लगाओ उसमें जो आनंद मिलेगा उससे हमारी तृप्ति होगी उसमें आनंद में वो क्षमता है जो जीवात्मा की इच्छा को शांत कर देगा वो आनंद की क्षमता आनंद मे क्षमता जो इच्छा शांत करेगी भौतिक वस्तु मे क्षमता नाही अबे ये तत्वज्ञान येते आपण शास्त्र मे मीगा फिजिक्स मे मीगा केमिस्ट्री मी मीगा बायोलॉजी मे मिलेगा ज्युअलॉजी में नहीं मिलेगा, मे मीगा कि नाही मिळेगाय पडना बेहतर हैसे बेटर हैसो पढो ठीक है चलिये हमारी बात चल रही थी स्थूल सूक्ष्म रूप में वो पृथ्वी आदि के रूप में भूत के परिणाम होते रहते हैं और भूत के स्वरूप में जगत ऐसे बन जाता फिर आगे पढ़ते हैं, तथा, तथा। इंद्रिय भावेन न इंद्रीय भावे श्रोत्रादिना श्रुत्रादिन, श्रुत्रादिन, सूक्ष्म स्थूलेना सूक्ष्म स्थूल परिणाम परिणाम और जो इंद्रियों के स्वरूप में अलग अलग तेरा वस्तुए बनी कोण सूक्ष्म हैसे स्थूल है कोई और स्थूल है महतो सबसे सूक्ष्म आहे फेर अहंकार मन इंद्रिया स्थूल हैस तू स्थूल है, इस तरह से होते होते इंद्रियो के रूप मे स्रोत्रादी इंद्रियो के रूप मे परिणाम को प्राप्त होता है। तो तेरा इंद्रिया हो गई दस भूत हो गे टोटल तेस चिजे हो गई एक चौबीस मूल प्रकृती टोटल चोबीस वस्तुं काम दृश्यम है सारा जगत तत्व तत्व न प्रयोजनम। प्रयोजनम।, प्रयोजनम प्रयोजनम अपितु भोग तत ये जो सारा जगत है प्रकृति से तेईस चीजें जो बनाई गई दस, दस भूत और तेरह इंद्रिया ये तेईस चीजें जो दृश्यम है अप्रयोजन हम ना ऐसे व्यर्थ नहीं बनाया बेकार नहीं बनाया इसका भी प्रयोजन भले ही हमारी पूरी तृप्ति नहीं कर पाएगा न सही पर जीने की सुरक्षा तो देगा पेट भरने को तो रोटी तो मिल जाएगी इस जगत से कपड़ा भी मिल जाएगा मकान भी मिल जाएगा कार स्कूटर हवाई जहाज सब कुछ मिल जाएगा कंप्यूटर टेलीफोन मोबाइल फोन सब मिल जाएगा अपने सांसारिक कार्यो की सिद्धि कराने में ये समर्थ है इससे हम अपने पिछले कर्मों का फल सुख दुख भोग लेंगे और इन्हीं शरीर मन बुद्धि आदि पदार्थों की सहायता से हम अपना योगाभ्यास अध्ययन अध्यापन समाज सेवा परोपकार ये सारे काम कर लेंगे और मोक्ष भी मिल जाएगा इसलिए सारा जो जगत बनाया ये ऐसे फल नहीं बनाया ऐसे आंख बंद करके ऐसे अंधेरे में पत्थर फेंक दिया हो। ऐसा नहीं है ये प्रयोजन सहित है अपितु बल्कि प्रयोजन उररीकृत प्रयोजन को स्वीकार करके ईश्वर ने जगत बनाया उसने सोचा की इसका प्रयोजन ये बनाना चाहिए भोग और अपवर्ग ये तो प्रयोजन मन में रखकर ईश्वर ने ये सारा जगत बनाया इसलिए भोग अपवर्गा सदृश्य पुरुष पुरुष के भोग और अपवर्ग इन दो प्रयोजनों के लिए ये सारा जगत है ठीक है थत्र तत्र, तत्र इष्ट इष्ट अनिष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप गुण स्वरूप अवधारणम अवधारणम अविभागापन्नम अविभागापन्नम भोगो भोगो तो ये भोग क्या है भोग और अपर दो बात पता बताई ना भोग के स्वरूप को बतला रहे हैं, भोग की स्थिति क्या है तत्र इस संदर्भ में ऐसा जानना चाहिए कि इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारण हो इष्ट माने जो हमें अच्छा लगता है सुख अच्छा लगता है तो सुख देने वाला है सत्व सत्गुण अनिष्ट जो अच्छा नहीं लगता है, वो है रजोगुण दुख देता है तो इष्ट और अनिष्ट जो गुण है सुख और दुख देने वाले गुण और तमोगुण मूर्ख का उत्पन्न करता है वो भी अच्छा नहीं लगता तो इष्ट में सत्गुण आ गया और अनिष्ट में दोनों आ गया रज और तम तो सुख दुख मोह देने वाले इन गुणों के स्वरूप का अवधारण करना अर्थात इन गुणों के विशेषताओं को सेवन करना भोग करना प्रतीति करना अनुभूति करना यह है गुण स्वरूप अवधारण कैसा अवधारणम अविभागापन्नम यह खास ध्यान देन देने की बात आत्मा अलग चीज है और ये पदार्थ अलग चीज है अब अलग अलग न कर व्यक्ती इन दोन कोही मन रहा जे वोग्य पदार्थ आत्मा कोविभाग प्राप्त होता विभाग नाही करता अलग अलग नाही समज पाता और वोनो वो कोही मान के चलता है अवस्था काम भोग है एक व्यक्तीने सो ग्राम हलवा खाया हलवा जड वस्तु है भोग्य पदार्थ हैर आत्मा उसका भोगता है वलग है तो वो क्या करता है जब 100 ग्राम हलवा खाता है तो ये समझता है मैंने खाया ये हलवा मैंने खाया ढाई सौ ग्राम खीर मैंने खाए चार रसगुल्ले मैंने खाए वो आत्मा को और इन भोग्य पदार्थों को अलग नहीं मान रहा वो ये समझ रहा है ये सारा भोजन मेरे अंदर गया मैंने खाया बस ये है भोग की स्थिति और आगे बढ़ी अपवाद की स्थिति क्या है भोगतु भोगतुहु स्वरूप स्वरूप अवधारण अवधारण अपवर्ग अपवर्ग येत अपवर्ग भोगता जग उसो पता चलगया मे आत्मा हा चार रसूल ये मुला पेट मे रे गे सारा रसुल् गले मे गेट मे गुह उतर गे गले पेट मे चला गया। मुझे तो कुछ मला हि मे इन सब चो चे अलग होक्ता जीवात्मा के आपण अलग स्वरूप का निर्धारण करले अपने आप को अलग समझ लेना इन जड़ सब पदार्थ सब जड़ पदार्थों से बस ये अपवर्ग की स्थिति है अर्थात इस स्थिति में आकर फिर व्यक्ति अपवर्ग में जाएगा वो कहेगा पागलपने इसके पीछे भागना कुछ मिलता तो है नहीं खाम खा दौड़ लगाओ एक आदमी को कहो तीन किलोमीटर दौड़ लगाओ बीस हजार रूपये उस बेचारा ने धूप में खूब पसीना निकाल निकाल के तीन किलोमीटर दौड़ लगाए अब दौड़ पूरी हो गई तो उसने का लाओ मेरे बीस हजार कुछ नहीं मिलेगा उठा है कुछ नहीं मिलेगा तो को बहुत झटका लगा, खाम खाम पसीना निकाला इतनी परेड की कुछ कुठे नाही मला छे महिने एक वर्ष भूल गे एक वर्ष के, के बीस किलो, तीन किलोमीटर दौड लगाऊ धूप मे बीस हजार फिर फेस दौड लगा अकल आव मे पैसे पैसे वैसे कुछ नाही पागल पण तो दो बार तीन बार मार खाने के बाद, उसको अकल आई वेगा अं दौड लगाऊ जर तुम देश क्यू दौड लगाऊ पसीना क्यू निकालो तो जब उसको समझ में आ गया कि ये तो फालतू धोखे पासगी कुछ मिलना नहीं मुझे तो मैं क्यों अपना पसीना निकालू तो बंद कर देगा ऐसे ही जीवात्मा को ये समझ में आ गया कि खीर खाओ हलवा खाओ गुलाब जामुन खाओ रसगुल्ला खाओ सेब खाओ केला खाओ कुछ भी खाओ मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा तो मैं क्यों इसके पीछे झगड़ा करूं नहीं चाहिए रखो अपने पास नहीं चाहिए बस जीने के लिए खा लूंगा समाधि लगाऊंगा और मरने के बाद छुट्टी अगला जन्म लेना ही नहीं जान छुट्टी प्रकारे अपवर्ग होता और इस समय जिस ज्ञान होगा जीतेजी जीतेजी बहुत आनंद चे कि सोच मी खा लिया नाही मला तो ना मेर जा अंदर तो जायगा नाही वो वडा झगडा नाही करता राग द्वेष नाही करता छिना झपटी नाही करता मस्त राहता येवर्ग ये की ओर लिवा स्थिती जी प्रैक्टिकल हमारा होता है आपका नहीं होता हमारा तो होता है हम तो मस्त रहते हैं जो दाल रोटी मिलती है खा लेते हैं नहीं मिलती तो ना सही किसी ने हलवा खिला दिया तो वो खा लिया किसी ने भजिया खिला दिया तो वो खा लिया किसी ने खिचड़ी खिलाई तो वो खा ली किसी ने दाल रोटी खिलाई तो वो खा ली लोग पूछते हैं गुरु क्या खाएंगे हम खाएंगे जो आप खिलाएंगे जो आप खाएंगे वो हम खाएंगे बस जीने के लिए खाना है थोड़ा सा शरीर चलता रहे समाज सेवा होती रहे ध्यान उपासना होती रहे विद्या पढ़ते रहे इतना ही प्रयोजन सिद्ध करना है इन भौतिक पदार्थों से आप भी लम्बे समय तक अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा दिल्ली में जाएंगे तो एक व्यक्ति जिस काम को कर सकता है दूसरा व्यक्ति भी उसको कर सकता है दोनों एक जैसे हैं मनुष्य हमारे गुरू ने मेहनत की उनको देखकर हमको जोश आया अच्छा ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते हम भी करें तो हमने जोर लगाया हमने भी सीख लिया आज हम भी करते हैं तो आज आप आय आपर लगा कल आपनत सब कुठ होगा जी दिल्ली मेकर ही लिलेशन पुणे ठीक बा दिल्ली जेगा लाल किल्ला देखना आहे तपस्या करी पडेगी समय लगान पडेगा पर स्वामी जी वैसे अंदर नाही जानेवाला ठीक हा सुख केली चार दुःख है सुख के आकर्षण से यदि भोगते हैं तो वो चार दुख आपको दिखाई देगा तो हम ब्रेक लग जाएगी कि सुख नहीं लेना अब बोलो क्या है तू बचा खींचा और... तानी लड़ाई झगड़ा राग द्वेश का कोई कारण नहीं बचा आत्मा में भी नहीं घुस रहा है और सुख लेते हैं तो चार दुख का खतरा है इसलिए सुख भी नहीं लेना और आत्मा में तो जाना ही नहीं तो लोभ गएगा तो फिर ये जो परमात्मा को पर जो सुख मिलेगा वो भी तो अनुभूति मात्र करनी चाहे भौतिक सुख की अनुभूति करो चेक ईश्वर के सुख की अनुभूति करो जीवात्मा को अनुभूति मात्र होगी पहला सिद्धांत दूसरा भौतिक सुख की अनुभूति करते हैं तो इससे तृप्ति नहीं होती परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख वो सताएगा ईश्वर का आनंद लेंगे तो न परिणाम दुख है न ताप दुख है न संस्कार दुख है न चौथा एक भी दुख नहीं अब तुलना कर लो कौन सा चाहिए <laughs> वो बिल्कुल शुद्ध सुख है और पूरी तृप्ति करने वाला है करोड़ों अरबों साल तक लगातार चलेगा ये क्षणिक सुख है थोड़ी देर का सुख है तृप्ति होती है नहीं और चार चार दुख भोगने पड़ेंगे और बीस तरह का और झंझट है टेंशन आध्यात्मिक आधिया, दुख भोगो आधिभौतिक दुख भोगो अधिदैविक दुख भोगो भूकंप का भी खतरा है लूटमार का भी खतरा है चोरी डकैती का भी खतरा है दुर्घटना एक्सीडेंट का खतरा है पता नहीं क्या टीबी कैंसर क्या क्या रोग हो जाए शरीर में क्या मारो कितने शरीर में क्या क्या रोग पल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता किसी आदमी की संभावना शंकाही नाही ॲसा रोग हो सकता है और आदमी रोग होता लोक बडाश्चर्य करते हैं, अरे इसका पिना ठीक थाको कॅन्सर क्यो होगा सारा, हो सारा सात्विक भोजन खाता इसो कॅन्सर क्यो हा तो शरीर मे कब क्या हो भरसा नाही तर भौतिक सुख होगेंगे तो हे हो सारे परिणाम दुःख भोगणे पड सारे खतरे भोगणे पडे ईश्वर एक खतरा न एक बार मो होगा तो अरबो खरबो वर्षों तक खूप आनंदी आनंद है बढिया आनंद है लगात आनंद है पूरा तृप्तीदायक है सब इच्छाओांत करण्या है दुःख एक सेकंड केला यायदा अखलो जो समज मे आयो स्वीकार करता ईश्वर वाला हम इथे पीछे भागेंगे <laughs> हे भौतिक वाला नाही जा विषय भीत आशिविषेणुद दृष्टांत याद रखना चाहिए रोना चके होगे चले तो ये हो गया भोग और अपवर्ग का स्वरूप समजा द्वयोर अतिरिक्त अतिरिक्तम अन्य अन्य दर्शनम दर्शानम दर्शानम नास्ति, नास्ति, नास्ति, नास्ति बस दो स्थितिया है तीसरी कोण स्थिती है नाही या तो भोगवाली स्थिती आहे या अपवर्ग वली या तो जीवात्मा संसार केक्कर में फेगा या उससे उपटेगा या तो अविद्या मेगा या विद्या मेगा बस तीसरा ज्ञान नहीं है, दर्शनम तृतीयम त्रतिय, दर्शनम नाई तीसरा ज्ञान नाही फिलॉसॉफी नाही तथा चोक्तम तथा चोक्तमात समजाने प्राचीन आचार्य का वचन उद्धृत करते कोटेशन अयम तू खुकू गुणसु गुणसु कर्तृ कर्तृ अकर्तरी अकर्तरी च पुर पुषे तुल्य अतुल्यजाती तुल्य अतुल्यजाती चर्थे चतर्थे तत्क्रिया साक्षिणी तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान उपनीयमानानवान सर्व उपपन्नान उपपन्नान अनुपश्यन अनुपश्य न अननुप्य अनुश्यन न दर्शन न दर्शन अन्य शंकते कहते हैं इसी आचार्य ने कहा है अयम तु खु ये जो जीवात्मा है अयम जीवात्मा सामान्य व्यक्ति खुद निश्चित रूप से त्रिषु गुणेश कर्तु जो रूप तीन गुण है अब एक यहां विचित्र बात आएगी गुणों को तो करता बता रहे हैं जीवात्मा को अकर्ता बता रहे हैं तो वक्ता का अभिप्राय होता है किस अभिप्राय से वो बात कह रहा है वो समझना चाहिए जैसे आप कहते हैं मेरी चाकू छुरी बहुत तेज चलती है क्या वो स्वयं चलती है नहीं चलती है। फिर भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बोलते मेरा चाकू बहुत तेज चलता है ये कैंची बहुत अच्छे कपड़े काटती है ये पेन बहुत अच्छा लिखता है हम चलाते चलाते तो हम फिर भी हम एक्टिव वॉयस बोल रहे हैं जैसे पेन खुद कर रहा हो खुद नहीं कर रहा केवल उसकी क्षमता बताने के लिए हम एक्टिव वॉयस सेंटेंस बोल रहे हैं पेन स्वयं नहीं लिखता है पेन में अच्छा लिखने की क्षमता है बस ये क्षमता बताने के लिए हम उसको एक्टिव वॉयस बोल रहे हैं ये पेन बहुत अच्छा लिखता है ये चाकू बढ़िया सब्जी काटता है ये कैची बढ़िया कपड़े काटती है स्वयं कुछ नहीं करते ये लोग सारे पदार्थ हम करवाते हैं इनसे तो जैसे उसको कहा ये करते हैं ऐसे ही गुण को करता बता दिया ये सारा जो स्कूल जाना पढ़ाई करना डिग्री लेना पैसे कमाना खाना पीना ये सारा गुण ही तो कर रहा है ये <laughs> जैसे चाकू सब्जी काट रहा है ऐसे सारे गुण सारे काम कर रहा है जीव आत्मा को अकर्ता बताया उसका तात्पर्य यह है कि जीवात्मा इन साधनो के बिना स्वयं साक्षात अकेला नहीं कर सकता। इस सेंस मेको अकर्ता बो अलग सिद्धांत है की सारी कर्मो की जिम्मेदारी जीवात्मा मर्जी से कर्म की वी जीवात्मा आपल्या कर्म भर भोगेगा वलग बाहेर सकता कर्म अकेला बिना साधनो केली वकर्ता बया साधन के रूप मे सारे काम करते राहते मशीन आपकी चलती रहती है वॉशिंग मशीन चलती रहती है फ्रिज चलती रहती है कुकर भी रोटी सब्जी बनाता रहता है ये सारी मशीने काम करती रहती है इस रूप में करता कह दिया इन को तो शरीर मन बुद्धि आदि में जो गुण लगे हैं सतोरजतम ये करता रूप है और जो जीवात्मा है वो अकर्ता है आम आदमी सामान्य व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इन दोनों का अंतर नहीं समझता जीवात्मा को अलग नहीं समझता और इन सतोजतम को अलग नहीं समझता इन सबको एक ही वस्तु समझता है मोटी भाषा में शरीर और आत्मा को एक ही समझता है तो इस प्रकार से तीन गुणों में जो कि रूप है और अकर्त ऋचा पुरुष है जो जीवात्मा पुरुष रूप है बिना साधनों के कार्य नहीं कर पा रहा ऐसे पुरूष में तुल्य अतुल्य जाये जो कि तुल्य और अतुल्य जाति वाला चतुर्थ है चौथा पदार्थ है जीवात्मा चतुर्थ ये पुरुष का विशेषण तत्क्रिया साक्षिणी जो इन तीन गुणों की क्रिया का साक्षी है जीवात्मा उस साक्षी पुरुष में उपनिय ले जाए जाते हुए उपनय ले जाना पहुंचाना पुरुष में जो पहुंचाए जाते हैं ज्ञान मन इंद्रियों के द्वारा साधनों के द्वारा जो उसको ज्ञान पहुंचाए जाते हैं उन ज्ञानो कोवभावान सारी अनुभूत सुख दुःख मोह की सारी अनुभूत अनुभव उपन्नान प्राप्त वाली उन होणे वारी सनुभूत उपन प्राप्त सिद्ध प्राप्त होण्याुभूत अनुपशन हा अनुपश्यन बनेग अनुपश्यन देखता हुआ इन सब अनुभूतियों को देखता हुआ वो आम आदमी साधारण व्यक्ति न अन्य दर्शनम शंकते। इससे अलग ज्ञान की वो कल्पना भी नहीं करता के जीवात्मा को इससे अलग होगा इस विचार की वो कल्पना भी नहीं करता वो यही समझता है। सब आत्मा शरीर सब एक ही है आम आदमी तो अविद्या में रहता है वो इससे भिन्न विचार की कल्पना भी नहीं कर पाता कि जीवात्मा इससे अलग भी हो सकता है इसलिए वो विचार अयोध्या में रहता और सारे दुनिया वाले सब भोग की स्थिति में रहते इसलिए रोज प्लानिंग करते हैं पैसा कमाओ गाड़ी खरीदो मकान खरीदो बंगला बनाओ सोना खरीदो प्लॉट खरीदो ये बिल्डिंग बनाओ वो शॉपिंग करो ये फैशन करो ये खाना पीना करो इतनी पार्टी करो इतना डांस करो इतना सामान जमा करो सारा दिन यही प्लानिंग चलती है आदमी की क्यों चलती है वो वो वो यही समझता है बस खाओ कि वो भोगो यही दुनिया और कुछ नहीं वो आत्मा को अलग समझता ही नहीं तो ये सारी दुनिया भोग में फंसी ये स्वरूप बचला है तू एत भोगाप वर्गौ भोगाप वर्ग बुद्धि कृत बुद्धि कृत बुद्ध एवं बुद्ध एवं वर्तमान वर्तमान कथम पुरुषे कथम पुरुषे व्यपदिश्यते व्यपिश्च्य तो एक शंका उठाते हैं कि ये दोनों भोग और अपवर्ग बुद्धिकृत ये बुद्धि से ही सारे सिद्ध होंगे जिसकी बुद्धि बढ़िया चलेगी पढ़ाई लिखाई करेगा गहराई में जाएगा चिंतन करेगा मनन करेगा उसको तत्व हो जाएगा वैराग्य हो जाएगा उसको भोग अपर्ग सिद्ध हो जाएगा वो अपना कर्मफल भी भोग लेगा और मोक्ष की तैयारी भी कर लेगा तो ये सारा कार्यक्रम बुद्धि से ही होगा इसलिए सबसे मुख्य पदार्थ बुद्धि है बहुत बड़ा सहयोगी पदार्थ हमारा बुद्धि है उसी से ये सारे काम होंगे तो इस प्रकार से बुद्धि कृत हो। बुद्धि से सिद्ध होने वाले ये दोनों है भोग और अपवर्ग बुद्ध हो गए ये गौण भाषा में कह दिया कि बुद्धि में ही रहते हैं बुद्धि से सिद्ध होते इसलिए बुद्धि ही इसके लिए जिम्मेदार है मोटे भाषा में बोल रहे जैसे उंगली कट जाती है चाकू से तो कहते चाकू ने काटी दोष सारा चाकू के सर पर मैं क्या करूँ साहब ये चाकू बड़ा खराब है ये बहुत तेज चलता है मेरी उंगली काट डाली <laughs> चाकू के सर पे डालते है ना ऐसे बुद्धि के सर पे डाल रहे इसी में रहते इसी से होगा सारा कुछ जो भी होगा भोग और बुद्ध हो बुद्धि में रहते हुए पुरुषे कथम वे ये पुरुष में क्यों कह रहे हैं सारा कार्यक्रम तो बुद्धि ने करवाना है तो पुरुष में क्यों कहते हैं भोग और ये प्रश्न उठाया उत्तर देते यथाच यथा जय जय पराजयो वा पराजयो वामिनी स्वामीनी व्यपदिश्य व्यपदिश्य स हि सही तत्फलस तत्फलस भोगता भोगता इथे जे लौकिक उदाहरण द्या हार और जीत सैनिको में होती है, भारत और पास्तान के सैनिक लढते और जो जीत जाते सैनिक उस देश के राजा की जीत काही जास्त जीत गे पास्ता हार पाकिस्तान का राजा हार पहिले कोण था का प्रधानमंत्री आजकाल कोण है पाकिस्तान वेहतेपती था राष्ट्रपती चलो पाकिस्तान का राजा हार गो भारत का राजा जीत गो नाम होा का लढ रे तो सैनिक तो जैसे हार जीत होती सैनिको मे की जातीय राजा की उसिसे क्याहीत उस फल का भोगता अगर सैनिक जीते मौज करेग अगर सैनिक हार गे तर राजा व मार पडेगना पडेगा छोड के सबकुच तो लढते सैनिक औरके फल का भोग करता राजा उशी तर बुद्धी तो हमारा सैनिक हैर आत्मा राजा है लढेंगे सैनिक और जीत की जायगी राजा की इसी बात को आगे पंक्ति में कह रहे हैं एवं एवं एवं बंध मोक्ष बंद मोक्ष बुद्धौ एव बुद्ध एवं वर्तमान वर्तमान पुरुषे पुरुषे व्यपदिश्ये व्यपदिश्ये स ही सही तत्फल से तत्फल से भोक्ता भोक्ता तो सैनिकों के समान ही ये बंध और मोक्ष बुद्धि में रहते हैं और बुद्धि में रहते हुए पुरुष में कहे जाते हैं क्यूकी सारे बंध मोक्ष का सारा फल सुख दुःख जीवात्मा इसलिए उसकी हार कही जाती जात उशी काही बंध मोक्ष भोग भोगर अपरात बुद्धे रेव बुद्धे रेव पुरुषार्थ पुरुषार्थ अपरिसमाप्तिपरिसमाप्ती अपरिसमाप्ति, बंधह। बंध बंध की परिभाषा बात है। आगे पढिये तदर्थ तदर्थ अवसायो अवसायो मोक्षि मोक्षि कहते हैं ये बुद्धि से ही सारा कार्यक्रम सिद्ध होना है हमारा अंतिम सेनापति तो बुद्धि है तो बुद्धि रेव पुरुषार्थ अपरिमाप्ति बुद्धि का पुरुषार्थ यदि समाप्त नहीं हुआ उसका काम बचा हुआ है अभी और भोग करवाना है अभी और अपवर्गित योग्यता बनानी है तो सारा होना तो बुद्धि से ही अगर बुद्धि का ये काम अभी बचा हुआ है तो समझ लो बंधन है फिर अगला जन्म होगा अभी काम पूरा नहीं निपटा और दिग लढाओ और सीखो और चिंतन करो और अभ्यास करो और मनन करो और तत्वज्ञान प्राप्त करो और वेळ आगे बढाओ तब काम पूरा होगा तर जे बुद्धी का काम पूरा नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है, तो बंधन होगा और जनमिलेगा तदर्थ अवसयो तदर्थ अवसी मोक्षर जयोजन पूरा होगा अवसाय समाप्त हो मोक्ष बुद्धी काम कम्प्लीट भोग भीपूरा होगा अफवर्गी हो चलो जन्म छुट्टी अब क्या करना यहां आगे जो करना था वो हो गया बोली तो ऋषि ने जो परोपकार शुरू किया पहले तो परोप कर नहीं करते थे न थोड़ा सा कब यानी असंप्रदात समाधि कब कब नहीं किया उन्होंने जब सम... गुरु विरजानंद जी से पढ़कर निकले पढ़ पूरी ध्यान निकले, निकले ना, ना? समाधि लगने लगे हाँ तो गु, गुरु ने स्वामी विरजानंद जी ने कहा कि जाओ वेद का प्रचार करो लोग वेद को भूल गए तो प्रचार शुरू कर, कर मेहनत करता हा लोगो पे कोण प्रभाव ही नाही पडता मतलब मेरी योग्यता मे कुठ कमी आहे योग्यता और बननी दो तीन वर्ष अज्ञातवास मे चले गेले वेग तपस्या की समाधी लगाई और योग्यता बनाई फिर योग्यता अच्छी बन गे फिर आय वापर उपकार करण्याोपकार पाखंड खंडनी लगा हरिद्वार तबस परोपकार करणार पडेग जे अच्छा योग्यता बन जाय तर अकेले चुपचाप नाही बैठणा फिर तो स्वार्थी कलायंगे स्वार्थी बनकर बैठगे तो भगवान मोक्ष नाही देगा स्वार्थी के मोक्ष मेनो एट्री मेरे साथ राहणार मुस्ती करीत मेरे जैसा बनना पडेगा ईश्वर स्वार्थी आहे परोपकारी परोपकारी वरोपकारिही आपण साथ रखता वेळे साथ राहणार मोनाय तो परोपकारी बनो जाऊ प्रचार करो लोगों को समझाओ लोग बेचारे अविध्या में इनकी अविद्या दूर करो तुमने तो सीख लिया और दूसरे बेचारे अभी दुखी हो रहे हैं पिट रहे हैं ये मार खाते रहे और तुम मजा करो ऐसा नहीं चलेगा जाओ प्रचार करो लोगों को जगाओ उनको अविध्या से बाहर निकालो तुम इनको अविद्या से बाहर निकालो बस यही मेरा तुम्हारे लिए होमवर्क है ये इतना होमवर्क करो फिर मैं तुम्हें आनंद दूंगा फिर मोक्ष दूंगा इसलिए जो तत्वज्ञानी वैरागी होता है अच्छा ऊंचा स्तर बन जाता है फिर वो एक जगह टिक नहीं सकता जग जग घुमता अगोद आहे बिचारे दुखी है परेशान है। इनकी मदत करो सहायता करो तबस मिळता महर्षिदानानंद जीने प्रचार श्रूया की कि प्रचार करणारा होणार वोक्ष वो केल आवश्यक है अनिवार्य हैर प्रचार लिन प्रचार ॲस नाही आहे की असजात श्रू करेगे उल प्रचार कर सकते आपला स्तर अच्छा बन ग वैराग्य अच्छा हो गया 75 सत्तर पचहत्तर हो गया अब ऐसा लगता है कि अब हम नीचे नहीं गिरेंगे अब राग द्वेश में नहीं फसेंगे धन के चक्कर में नहीं फसेंगे सम्मान लोकेशना पुत्रेश के चक्कर में नहीं फसेंगे इतनी मजबूती आ गई है बस अपना प्रचार शुरू कर दो समाधि भी धीरे धीरे होती रहेगी वो भी चलती रहेगी उस और भी मेहनत करते रहेंगे और समाज सेवा भी करते रहेंगे ये सारे काम साथ साथ चलेंगे ज्ञान कर्म उपासना तीनों को साथ साथ लेकर चलना तो पढ़ना पढ़ाना यह ज्ञान का क्षेत्र है फिर जा जाके प्रचार करना यह कर्म का क्षेत्र है और उपासना ध्यान करना यह उपासना का क्षेत्र ध्यान उपासना समाधि लगाना यह उपासना का क्षेत्र है जो तीनों सात साथ चले अब एक व्यक्ति जंगल में बैठा रहे मान लो पचास साल तक उसको असम्रज्ञा समाधि नहीं मिली तो बेचारा परोपकार तो कर ही नहीं पाएगा कर्म कब करेगा कर्म तो उसका खाली रह गया तो उस कर्म न करने से उसकी आगे समाधि में भी प्रगति नहीं होने वाली परंतु व्यान कर हुँ, हुँ, मन से कर्म करी व साथ कम देगा अभि जो उचार करणारो मे जा बत सिखान आहे समजा हा लोगोसे व्यवहार करणार आहे उस व्यवहार मेस परिक्षा होगी जिसका वैराग्य कितना टिका हुआ है? कितना मजबूत वैराग्य वैराग्य मजबूत होते हुए बिना व समाधी भी नगा पायगा क्योंकि हम तरह से जो ज्ञान प्राप्त होता है अभी जो मिलते हैं जनरली जो संपर्क वो कुछ दिन के लिए जाते थे साल दो साल चार साल चले गए फिर आओ फिर प्रचार करो काम करो फिर अपना परीक्षण करो हाँ ऐसे नहीं कोई पचास साल तक वहीं बैठे जब तक पूरी समाधि नहीं लग जाए तब तक हम मार्केट में आएंगे ही नहीं काम ही नहीं करेंगे आप इधर काम नहीं करेंगे तो आपकी समाधि में प्रगति नहीं होगी ज्ञान कर्म उपासना तीनों एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे को पकाते हैं बढ़ाते हैं पहले शास्त्र पढ़ो ये ज्ञान हो गया अब जो आपने सीखा ज्ञान प्राप्त किया इसको प्रैक्टिकल करो कर्म करो यम नियम का पालन करो आप अकेले गुफा में पहाड़ की गुफा में जाके बैठ गए सच झूठ का पालन किसके साथ करोगे यम नियम का पालन होगा ही नहीं वहाँ यम नियम का पालन तो वही होगा जहाँ पांच दस लोग मिलके रहते हैं समाज में रहे हाँ वहाँ समाज में रहेगी तो पता चलेगा सत्य का हाँ तो वहाँ तब्बी पता चलेगना सच बोलता कित झूत बोलता है। भी नहीं हो अकेले होगी नाही वूठ क्या बोलना सच भूट कुठे बोलनाही नाही कसकी बाहन करोगे तपस्या क्या करो? तपस्या का कोण चांस ही नाही समाज मेना पडेगा जेगा लोगो स्यवहार करणा पडेगा वत चले क्या मन वचन कर्म कैसा है कितना झूठ है कितना सच है कितना आचरण है कितना वैराग्य है कितना लोभ है जीवन में कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है कितना संसार में रूचि बढ़ रही है कितनी काम हो रही है वो तो यहां परीक्षण में ही पता चलेगा इसलिए यहां आना पड़ेगा बीच बीच में आते रहो वो भी पढ़ते रहो तपस्या भी करते रहो साधना भी करते रहो प्रचार भी करते रहो पर कच्ची अवस्था में प्रचार में नहीं निकलना चाहिए ये ध्यान रखें अभी मन के ऊपर संयम नहीं इंद्रियों पर परियंत्रण नहीं है, ज्ञान विज्ञान का स्तर ऊचा नाही आहे जीवन का अनुभव खास नाही आहे समान्य किताब पड के ॲसि किताबी पंडित होगे इतर से काम नाही चलेग फिसल जाएगा, फटाक से वो जाएगा मार्केट में, बाजार मेके बाप लोगो के अशी अच्छा कार रखते भाई हमतो खाली जायगे हमो लुटग पैसा लगे चलो चलो हम भी पैसे कमायंगेम कार खरीदेगे हम एसी का मजा लगे व फिसल जायगा तो ऐसे कच्चे आदमी को प्रचार में नहीं उतरना चाहिए अपनी स्थिति मजबूत बनाओ 20-25 साल तो तपस्या करो जंगल में अच्छी जम के जब स्तर अच्छा बन जाए फिर आओ प्रचार में तब करना चाहिए और उस प्रचार काल में भी अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ना चाहिए अपना व्यक्तिगत अभ्यास तो चालू ही रहे वो बंद नहीं हो दो चार घंटा अपना ध्यान उपासना मौन चिंतन विश्राम व्यक्तिगत आदि दिनचर्या नहीं छोड़नी तब ठीक बात एक अल्प पंक्ति और पूरी कर ग्रहण ग्रहण धारण धारण ऊहापोह ऊहापोह तत्व तत्वज्ञान अविनवेश अभिवेश बुद्ध बुद्ध वर्तमाना वर्तमाना पुरुषे पुरुषे अध्यारोपवाध्यारोपत सद्भावा सही सही तत्फल तत्फलस भोक्ता येईल भोक्ता तो जैसे ऊपर बताया भोग और अपवर्ग बुद्धि में रहते हैं और पुरुष में कहे जाते हैं एते न इसी तरीके से इसी ढंग से और बातें भी समझ लेना और भी क्या बातें हैं ग्रहण करना धारण करना ग्रहण करना मतलब सुनना पिकअप पिकअप आपने सुना और फटाफट ध्यान से सुना और समझ में आया ये है समझ में आना ये है पिकअप ये है ग्रहण फिर धारण उसको टिका के रखना बार बार पक्का करके स्थिर कर लेना भूलना नहीं दोरा दोरा के मजबूत कर लेना और मौका आने पर अवसर आने पर उसका प्रयोग कर लेना, ये धारण तो ग्रहण करना धारण करना ऊहा पोह जो हम सोचते रहते हैं आप उस दिन कह रहे थे ना कि एक चीज हमको नहीं आती और फिर हम लगे रहते हैं लगे रहते हैं फिर अचानक गुहा आती है और वो काम बन जाता है ये सारी ऊहा ये सब बुद्धि के सहारे से तो ग्रहण धारण ऊहा फिर तत्व ज्ञान ये सारा तत्व ज्ञान की बुद्धि से ही होता कार्यक्षमता तत्व ज्ञान बन पायगा बुद्धि की कार्यक्षमता कम होगी तो नहीं बन पायगा फिशो मरने उबंध बुद्धी कमजोर है समज म आता नाही आदमीरता राहता बुद्धी अच्छी है मजबूत है बाज समज म आती है, तो भी निकल जाता है मरने का। बुद्धी वी महातत्व ही लहेन सेनापती वी हमारा बाकी सब उसके सैनिक है सहयोगी हो हैं वो उससे पीछे है तो जो मुख्य बुद्धि है हमारी महत्व उसी के अंदर ये सारे कार्यक्रम होते हैं उसी की सहायता से उसी की क्षमता से शक्ति से मजबूत हो तो ये सारा बढ़िया हो जाता है कमजोर हो तो नहीं हो पाता है ये सारा बुद्धि के ही माध्यम से होता है और बुद्धि में रहते हुए पुरुष में अध्यारोपित सद्भाव इनका अस्तित्व सद्भाव सत्ता पुरुष में आरोपित की जाती है क्यों सही तत्फल से भोगता ही थी वो ही इन सबके फल का भोगता है दुखी हो रहा है तो भी जीवात्मा हो रहा है और निर्भय हो रहा है तो भी जीवात्मा हो रहा है बुद्धि उसका सैनिक है सेनापति है हथियार तो इस तरह से होता वहाँ पर और कहा जाता है पुरुष में क्योंकि इस सारे फल का भोगता वही ठीक है जी चलिए पूरा हो गया बढ़ाने के लिए क्या ये सारा कार्यक्रम सुबह जल्दी उठो व्यायाम करो ध्यान करो हवन करो चिंतन मनन करो ईश्वर की उपासना करो अच्छा चिंतन अच्छा भाषा अच्छा व्यवहार अच्छे काम सेवा परोपकार आदी नमस्ते जी ओम बोलले मे एक बार